डायनासोर कुछ अलग होते हैं अली की हिंदी विदूषक बिल्कुल अलग इतने सारे दांत डिप्लोडोकस मां मोनोक्लोनियस तुम लेट हो हम यहाँ हैं हम यहाँ घंटों से हैं हेलो मुझे डायनासोर से मिलना अच्छा लगता है मुझे उनके कंकालों का अध्ययन करना अच्छा लगता है मैंने डायनासोर की सिर्फ हड्डियां देख उनके बारे में बहुत कुछ सीखा है जैसे ही मैंने ट्रेनासोरस को देखा वैसे ही मुझे पता चल गया कि वो मांसाहारी था मांसाहारी डायनासोर के दांत लंबे और नुकीले होते हैं पर इगोनोडोन कभी भी मांस नहीं चपा सकता था उसके दांत एकदम चपटे थे उसके दांत पौधे कुचलने और पीसने के लिए बने थे दांत चाकू जैसे लंबे हैं दांत धारदार हैं डर लगता है इगोनोडोन ट्रिनासोरस वो क्या है कूले की अड्डी मैंने कुछ और भी गौर किया कमर के पास मैंने उनके कुल्हों को देखा की एक लंबी हड्डी आगे की ओर झुकी थी की वैसी नहीं थी इसका कुला, वो बिल्कुल ट्रिनोसोरस जैसा है इसका कुला जैसा है। मुझे लगा सभी डायनासोर बड़े होंगे वो बिल्कुल ट्रिनोसोरस जैसा है फिर मैंने अन्य कंकालों को देखा मैंने देखा कि कुछ डायनासोरस के कूले ट्रिनोसोरस जैसे थे पर कुछ के कूले इगोअनोडॉन जैसे थे भला इससे क्या मतलब हो सकता था जल्द ही मुझे पता चला कि डायनासोरस अलग अलग होते हैं अपे थो, थो ट्रिनोसोरस और इगोनोडॉन एक दूसरे के चचेरे भाई थे दोनों डायनासोर अलग अलग समूह या क्रम के थे ट्रिनासोरस एक सोरिसन डायनासोर था जबकि इगोअनोडॉन एक और डायनासोर था सोरिस्टियन और एक बड़े ग्रुप के सदस्य थे जिसे अर्चोसौरिया यानी शासक सरिशर्प यानी रूलिंग रेप्टाइल कहा जाता था इस समूह में और भी सदस्य थे जैसे थी क्रोकोडिलियंस और टेरासोर पर अर्चोसोर से अलग भी बहुत से डायनासोर थे डायनासोर ने पृथ्वी पर चौदह करोड़ साल राज किया समूह तब मनुष्यों का राज होगा करोड़ों साल पहले जब डायनासोर थे तब मनुष्य नहीं थे शुक्र है अर्चोसोर यानी रूलिंग रेप्टाइल उनकी अगली शाखा के पूर्वज उनकी चार अलग अलग शाखाएं पहली शाखा क्रोकोडाइलिया यानी वर्तमान के मगरमच्छ दूसरी शाखा टेरोसोरिया यानी पंखों वाले रेप्टाइल तीसरी शाखा सोरेस्चिया यानी छिपकली के कूले वाले डायनासोर सोरेस्िया में आगे है थे, थेरोपोडा यानी प्रोसुरोपोर्ट्स और सुरोपोडा अंतिम शाखा है ओर्नीथिस पक्षियों के कूले वाले डायनासोर और इसकी आगे की शाखा है ऑर्निथोपोडा स्ट्रेगोसोरिया अनकलोसोरिया और सेरोटोपसिया मगरमच अभी तक नहीं मरे प्रोसुरोपोट्स सुरोपोडा से पहले आए पर वो ज्यादा दिन नहीं टिके ज्यादातर डायनासोरस या तो सोरिसन होते हैं या फिर ओर्निथिस डायनासोर्स इन दो प्रमुख समूहों में इसलिए बटे हैं क्योंकि उनके अलग अलग ढांचे होते हैं इन दोनों समूहों में सबसे बड़ा अंतर उनके कूलों में है डायनासोर क्या है वो एक रेप्टाइल है रेप्टाइल क्या है रेप्टाइल यानी शरीसर क्या है रेप्टाइल ठंडे खून का प्राणी है उसका तापमान उसके आसपास की हवा जितना होता है रेप्टाइल अंडे देते हैं उनके अंडों के खोल यानि शैल होते हैं पर डायनासोर उनसे अलग होता है वो सांप जैसे पेट के बल नहीं घिसटते पैरों पर छिपकली जैसे नहीं चलते हैं एकमात्र रेप्टाइल है जो सीधे खड़े हो सकते हैं। उनके घुटने सीधे और पेट जमीन के ऊपर होता होता है, होता था। और क्या? डायनासोर खोपड़ी अलग होती है खोपड़िया अलग अलग खोपड़ियां अगर उसमें कोई छेद नहीं तो एनोपिड एक, एक छेद नीचे तो स्नैपसीड एक ऊंचा छेद तो यूरेपसीड और दो छेद तो डायपसीड तुम्हारा वाकई में दिमाग है आगे बोलो डायनासोर या सौरिस्टन होता है या फिर और उनके कुलों में अंतर होता है उसकी सांस चढ़ गई होगी सोरेस्टियन कूले में प्यूबिस इस्चियम और इलियम प्यूबिस आगे की तरफ इस्चियम पीछे की तरफ और इलियम से जुड़ा हुआ यह जरूरी हिस्सा है सोरिस्टियन के कूले छिपकली जैसे होते हैं उनके कूले अन्य रेप्टाइल सरसर जैसे होते हैं उनके कूले की एक हड्डी आगे की होती है और दूसरी पीछे की ओर इलियम से जुड़ा हुआ प्यूबिस दोनों पीछे की तरफ देखो पक्षी का कुल्हान को पक्षी कुलों वाला डायनासोर कहा जाता है क्योंकि उनके कुल्हे चिड़ियों जैसे होते हैं उनके कुलों की दोनों हड्डियां एक ही दिशा में होती है पीछे की ओर उनके जबड़ों की हड्डियाँ भी अलग अलग होती हैं। सोरिस्टियन के जबड़े में एक प्रमुख हड्डी होती है जो सभी दांतों को पकड़ कर रखती है बाकी रेप्टाइल के साथ भी ऐसा ही होता है पर ऑर्निथिसियन की एक अन्य चोट जैसी हड्डी होती है यह हड्डी उसके दांतों के सामने होती है इसे प्रीडेंट्री कहते हैं किसी अन्य रेप्टाइल की प्रीडेंट्री नहीं होती उस इगोनोडोन की प्रीडेंट्री उसके दांतों के बाहर निकल रही है वो पौधे तोड़ने में उसके काम आती है पता है उस कितने दात हैं शायद दो हजार दो हजार दांत पालक को खूब चबाकर खाता होगा इस संकेत से हम सौरिस्न और के बीच का अंतर पता कर सकते हैं पर इसमें गलती भी हो सकती है कई बार एक ही समूह के डायनासोर में भी बहुत अंतर हो सकता है सौरिसन आगे दो छोटे समूहों में बटे हैं सूरोपोडा और थेरोपोडा अधिकतर सूरोपोडा पौधे खाते थे वो बहुत विशाल होते थे और वे अपने चारों पैरों पर चलते थे पौधे खाने वाले शाकाहारी यह सबसे बड़े डायनासोर हैं। इन्हें पहचानना आसान है बड़े और धीमे वो क्या है यह मुख्य समूह उप समूह हरा रंग है पौधा खाने वाला मांसाहारी लाल में सबसे लंबा डायनासोर उसके बहुत कम दांत हैं। डिप्लोडोकस 90 फीट लंबा 20,000 पाउंड वजन अपरुस 70 फीट लंबा 70,000 वजन, कभी उसका नाम था। थेरोपोडा, सभी सिर्फ दो पैरों पर चलते थे सभी मांसाहारी थे। कोयलोसोर बहुत छोटे थे लाल का मतलब मांसाहारी मांसाहारी मतलब मांस भक्षी। कोयलोसोर 8 फीट लंबा पैंसठ पाउंड कोयलेसोर तेज और भूखा दो पैरों पर चलने वाले बाईपैड डी इन इनऑन्चुअस तेज और खतरनाक था उसका नाम खतरनाक पंजा था डी डी इन लंबा, इन लंबा पंजे वाले थे। बेहद विशाल थेरोपोडा थे वो सबसे भयंकर और क्रूर डायनासोर्स थे सौरसिया थे का महाराजा डायनासोर्स का राजा डर लगता है 40 फीट लंबा, 50,000 मतलब कई अलग -अलग प्रकार के थे। और अंकुलसोरिया सभी शाकाहारी के दो शक्तिशाली पैर थे वो अपने दुश्मनों से बचने के लिए तेजी से भाग सकते थे शायद हिपसिलो O'don, सबसे तेज डायनासोर था इप्सिलोफिड पांच फीट लंबा एक सौ पचास पौंड उसके दांत आगे थे के वैसे नहीं थे शाकाहारी उसका असली क्या रंग था किसी को असलियत पता नहीं पर कुछ की चमड़ी खुरदरी और नमूनेदार थी उसके पंजे भी सुरक्षित थे इग्योनोडॉन तीस फीट लंबा बहत्तर सौ या फिर उनकी फिर या फिर वो उन्हें अपनी पूछ से कुचल सकते थे तो बत्तक की चोच वाले डकबिल्ड तो डक के सैकड़ों दांत थे और चपटी चोच थी उनके पंजे झिल्लीदार थे और पूछ शक्तिशाली थी चप्पू के आकार की उनकी पूंछ उन्हें तैरने में मदद करती थीडिल्ड के सिर पर एक सुंदर कलगी होती थी अनोथोसोरस तीस फीट लंबा छ हजार सात सौ पौंड झीलीदार उंगलियाँ तीस फीट लंबा नौ हजार पाउंड कुछ चपटे सिर वाले और कलगी वाले हाइड्रोसोर्स अनथोसोर्स क्रेटोसोर्स लैंबियोसोर्स पैरासोरसोरोलोफस कोर्थोसोर्स और जरा कलगी देखो कुछ कलगियां ठोस तो कुछ खोखली थी कलगी क्यों किसी को नहीं पता कलगी से वो बेहतर सूंघ सकते हो तेज आवाज के लिए अनाथोसोर्स तो का निचला जबड़ा बैटरी मसूड़े और दांत की पंक्तियाँ हाइड्रोसोर्स की दांतों की दो तहें ऊपर और दो तहें नीचे थी कुछ में दांतों की 50 से 60 पंक्तियां थी और हर हर पंक्ति में छह दांत थे अनथोसोर्स तो की एक बैटरी में तीन दांत कुल चौदह दांत गली में कि तब ब्रश नहीं थे बोलो बोलो उन दांतों को देखो हर एक दांत के नीचे पांच और हैं। अगर कोई दांत घिसता तो उसके बदले में हमेशा नया होता ऑर्निथोपोडा और और पैचिस थे और सिटोकोसोर्स की चो तोते जैसी थी एक गुंबद के सिर वाला डायनासोर था फीट लंबा पचपन पौंड छोटा और धीमा था जरा उसकी चूंज देखो पैची से फीट दो हजार पाउंड तुम्हारा सिर गुंबद जैसा है पैची से स्टेगोसोर और अंकिलोसोर डायनासोर सभी अपने चारों पैरों पर चलते थे सबकी सख्त चमड़ी थी जिससे हड्डियों की पूरी सुरक्षा थी सैराटोपियन डायनासोर के सिंग थे सेरोटोपिया शाकाहारी तीन भयानक सिंग और हड्डियों का कॉलर बहुत भारी है सुरक्षित फी ट्राइसेरो 25 फीट लंबा 18,000 अठारह हजार स्टेगोशोरिया स्टेगोसोर्स कवच प्लेट वाले डायनासोर्स थे प्लेट से क्या लाभ नहीं पता वैज्ञानिक अटकलें लगा रहे हैं शायद वो सुरक्षा के लिए हों ठंडी के के लिए, के लिए ठंडक हमें नहीं पता कि वो खड़े-खड़े या लेटेस होते थे। 20 फीट लंबा, 5,000 ऑर्निथिसिया चार हजार पौंड कवच वाले हड्डियों का था और पूछ बहुत खतरनाक थी कोई राजा भी उसकी पूछ नहीं काटता 20 फीट लंबा 6000 हजार इधर स्टेगोसोरस ट्री सरोप बंद करने का समय बाय बाय बाय बाय दिखाने के लिए शुक्रिया फिर मिलेंगे सिंग प्लेट्स और कवच वाले डायनासोर धीमे और बेडॉल थे दौड़ में वो अपने दुश्मनों को नहीं हरा सकते थे और उनके पास भला किसके आने की हिम्मत थी मैं तो हरगिज उनके पास नहीं जाता मुझे कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मैं खुश हूं कि वो कम से कम अपनी हड्डियां छोड़ गए तभी हम उनके बारे में इतना कुछ जान पाए। यानी डायनासोर, दो विभाग, और छिपकली के कुले वाले, के वाले, आगे की शाखा है सुरोपोडा सुरोपोडा और थेरोपोडा। उसमें आते हैं सिस दियन ऑनचूस कॉर्नोसोरिया और ट्राइरेनोसोरसिथिस पक्षी के फूले वाले उसमें आते हैं चार अलग अलग शाखाएं ऑर्थिनोपोडा सेरोटोप्सिया स्टेगोसोरिया और अंकिलोसोरिया ऑर्थिनोपोडा में आगे आते हैं हिप्सिलोफोड इगोनोडॉन पैचिसोफोलोसोर्स सिटोकोसोरस हाइड्रोसोरिया एनोडोसोरस कोरिथोसोरस सेरोटोप्सिया में आते हैं मोनोक्लोनियस और ट्राइसेरोटोप्साइगोसोरिया में आते हैं स्टागोशोरस एक ही। में दो है अंकुलोसोरस और स्कोलोसोरस डायनासोर कुछ अलग होते हैं अकली की तुम डायनासोरस की हड्डियां देखकर उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो कुछ डायनासोर बहुत छोटे होते हैं जबकि कुछ बहुत भीम और विशाल थे कुछ के मा, पास मांस खाने के लिए बहुत पहने और नुकुलियर दांत थे जबकि शाकाहारी डायनासोर्स के दांत चपटे और गुट्ठल थे कुछ के की हड्डी पीछे की ओर थी कुछ की आगे की ओर कुछ डायनासोर्स के शरीर पर हड्डियों का कवच था और कुछ के सिरों पर खतरनाक सिंह थे अब वैज्ञानिकों ने को उनके गुणधर्मो के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटा है यह हम डायनासोर्स जगत की अपार विविधता को देख सकते हैं इस सचित्र पुस्तक में डायनासोर्स के बारे में सुंदर जानकारी बहुत रोचक ढंग से दी गई है सभी बच्चे इस पुस्तक को पसंद करेंगे लेखिका अलीकी बच्चों के किताबों की जानी मानी लेखक और चित्रकार